गीता भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवद्गी शांकभाष्य अध्यायपन्द्र यू अयिता यह जो वर्णन किया हुआ संसार संसारवृक्ष है नान्तो नूपम से हथोपल ना चादीर्न चास्वस्थमेन सुविूमूलमस नूपम इह यथा वर्णिम तथा न नए उपलभ्यते स्वप्न मृच्युदागन्धर्व नगर समवादस्वूपो ही स अत ही अतएव न अो न पर्यंतो निष्ठा समाप्ते वा विद्य इसका स्वरूप जैसा यही यहाँ वर्णन किया गया है वैसा उपलब्ध नहीं होता क्योंकि यह सपने की वस्तु मृगतृष्णा के जल और माया रचित गंधर्वनगर के समान होने से देखते देखते नष्ट होने वाला है इसी कारण इसका अंत अर्थात अंतिमावस्था अवसान या समाप्ति भी नहीं है इति न क्नचि गम्यते संप्रतिष्ठा स्थिति मध्यम अच्छा न केनचित उपलब्धते। तथा इसका आदि भी नहीं है अर्थात यहाँ से आरंभ होकर यह संसार चला है ऐसा किसी से नहीं जाना जा सकता और इसकी संप्रतिष्ठा स्थिति भी नहीं है यानी आदि और अंत के बीच की अवस्था भी किसी को उपलब्ध नहीं होती अश्वस्थम एनम यथोक्तम सुविरूढ़ मूलम सुष्ठु विरूढ़ा विरोहम गता मूलानी य एनम सुविढ़मूल असंगशस्त्रेण असंग पुत्र विकैषणादिभ्यो व्युत्थान तेन असंगशस्त्रेन दृढ़ पर मुख्य निश्चय दृढ़ी पुनः पुनर्विवेकाभ्यासात्मन छिवा संसार वृक्षम सबीज उध्य इस उपरयुक्त सुवूल स्वीर, यानी जिसकी मूलें जड़ें अत्यंत दृढ़ हो गई हैं भली प्रकार संगठित हो चुकी हैं ऐसे संसार रूप अस्वस्थ को असंग शस्त्र से छेदन करके यानी पुत्रेष्णा वित्तषणा और लोकेष्णादि से उपराम हो जाना ही असंग है ऐसे असंग शस्त्र से जो कि परमात्मा के सम्मुख होना रूप निश्चय से दृढ़ किया हुआ है और बारम्बार विवेकाभ्यास रोग पत्थर पर घिस पैना किया हुआ है इस संसार वृक्ष को बीज सहित उखाड़कर कर पदम तत पदम तत्परी मगित यस्तावर्तं भूय तमेव पुरुष प्रपद्ये यत प्रवित्ति प्रसिता पुराणी तत पश्चात्म वैष्णव तत्परी मगितव्य पिमागण अन्वेषण इत्यर्थः यस्मिन् पदे ज्ञातव्यस्ता प्रविष्टा न निवर्तं न आवर्तन्ते भूयः पुनः संसाराय कथम परिमर्गित आह इसके पश्चात उस परम वैष्णव पद को खोजना चाहिए अर्थात जानना चाहिए कि जिस पद में पहुँचे हुए पुरुष फिर संसार में नहीं लौटते पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते प्रथम परिमर्जितव्यम इतिहा उस पद को कैसे खोजना चाहिए सो कहते हैं तम तमेंव यह पदशब्देन उक्त आद्यम आदौ भव पुरुष प्रपद्येव परिमर्जित त्वणतयाथ जो पद शब्द से कहा गया है उसे आदि पुरुष की मैं शरण हूँ उस भाव से अर्थात उसके शरणागत होकर खोजना चाहिए कह असौ पुरुष इति उच्चते वा पुरुष कौन है सो बतलाते हैं यस्त पुरुषात संसार माया वृक्ष प्रवित्ति ही प्रसिता एंद्र, जालिकाद इव माया पुराणी चिरंतनी जिस पुरुष से बाजीगर की माया के समान इस माया रचित संसार वृक्ष की सनातन प्रवित्ति विस्तार को प्राप्त हुई है प्रकट हुई है कथम समूता उस पद को कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं सो कहते हैं निर्माहा जित संग दोषा अध्यात्मनिद्यामा द्वंदर्मुक्ता सुखदुख संगंत मूढ़ा पदम व्यंत निर्माण मोहा मान च मोह च मानमोह तौ निर्गत ये निर्माणमोहानमोहवर्जितासदोषा संग दोष संगदोषो संग जिता संगदोषो ये ते जितसोषा आध्यात्मन परमस्वूचनि तत्वका विशेष तो निर्लन निवृत्ता काम ये ते विनिर्वित्त विनृत्त काम यतय संयासीनो द्वंद्व प्रिया प्रियादि विमुक्ता सुखदुख संता गति अमूढ़ मोहवर्जिता पदम अभ्यय तथोक्त जो मान मोह से मुक्त है जिनका अभिमान और अज्ञान नष्ट हो गया है ऐसे जो मान मोह से रहित है जो दोष है जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है जो नित्य आध्यात्म विचार में लगे हुए हैं सदा परमात्मा के स्वरूप की आलोचना करने में तत्पर हैं जो कामना से रहित हैं जिनकी समस्त कामनाएं निर्लेप भाव से मूल सहित निवृत्त हो गई है ऐसे यति सन्यासी जो कि सुख दुख नामक प्रिय और अप्रिय आदि द्वंद्वों से छूटे हुए हैं वे मोहरहित ज्ञानी उस उपरयुक्त अविनाशी पद को प्राप्त होकरते हैं तदव पदम पुनः विशिष्यते वही पद फिर अन्य विशेषणों से बतलाया जाता है ना ना कह, तद्धामा तद्धामा न तदभाष ते सू शो न पावक यद्वा निवर्त परम तम व्यवहित धामना संबंध है शब्द का आगे वाले व्यवधान युक्त धाम शब्द के साथ संबंध है धाम तेजो रूपम पदम न भाषयते सूर्य आदित्य सर्वावभाषणशक्तिम् अभी सती तथा न शक चंद्रो न पावको न अग्नि अपि। उस तेजो में धाम की यानी परम पद को सूर्य आदित्य सब को प्रकाशित करने की शक्ति वाला होने पर भी प्रकाशित नहीं कर सकता वैसे ही शशाक चंद्रमा और पावक अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकता यदाम वैष्णव पदम गत्वा प्राप्य न निवर्तन्ते य सूर्यादि न, न भाषयते तदधाम धाम पदम परम मम विष्णु जिस धाम को यानी वैष्णव पद को पाकर मनुष्य पीछे नहीं लौटते और जिसको ज्योतियां प्रकाशित नहीं कर सकती वह मुझ विष्णु का परम धाम पद है यदत्वा न इति उक्तम ननु सर्वा ही आगत्यन्ता संयोगा विप्रयोगान्ता इति ही प्रसिद्ध कथम उच्यते तामगता नास्तिक निवृत्ति इति ही पूर्व जहाँ जाकर फिर नहीं लौटते यह बात कही गई परंतु सभी गतियाँ अंत में पुनरागमन युक्त होती है और सभी संयोग अंत में वियोग वाले होते हैं यह बात प्रसिद्ध है फिर यह बात कैसे कही जाती है कि उस धाम को प्राप्त हुए पुरुषों का पुनरागमन नहीं होता शुण तत्व कारणम उत्तर पक्ष उसमें जो कारण है वह सुन मम जीवलोके जीवलोकभूस मन षष्ठाने प्रकृतिस्था कर्षति एव परमात्म अंशो भागः अवयव एक अनर्थांतरम जीवलोके जीवा लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्ध सनातनः जीवलोक में अर्थात संसार में जो जीव रूप शक्ति भोक्ता कर्ता इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है वह मुझ परमात्मा का ही सनातन अंश है अर्थात अंग भाग एक देश जो भी कुछ कहो एक ही अभिप्राय है यहा जल सूर्यक सूर्यांशो जल सूर्यम एव गत्वा न निवर्तते तथा अयम अपि अंश तेन आत्मना एवं आत्मना संगति एवं एवं जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश प्रतिबिंब जल रूप निमित्त का नाश होने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता वैसे ही उस परमात्मा का यह अंश भी उस परमात्मा से ही संयुक्त हो जाता है फिर नहीं लौटता यथावा घटाद्युपाधि परिक्षिन्नो घटाद्याकाश आकाश आकाशांश सन घटादि निमित्तपाय आकाशम प्राप्य न निवर्तते इति अतः उपन्नम उत्तम यदत्वा न निवर्तन्ते इति। अथवा जैसे घट आदि उपाधि से परिच्छिघटादि का आकाश आकाश का ही अंश है और वह घट आदि निमित्त के नाश होने पर आकाश को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता वैसे ही इसके विषय में भी समझना चाहिए सूत्रांग जहां जाकर नहीं लौटते यह कहना उचित ही है ननु निरवयवश्य परमात्मनः कुत अवयव एकदेशः अंश इति सवयत्व विनाश प्रसंग अवयव विभागात पूर्वपक्ष अवयवरहित परमात्मा का अवयव एक देश अथवा अंश कैसे हो सकता है और यदि उसे अवयव युक्त माने तो उन अवयवों का विभाग होने से परमात्मा के नाश का प्रसंग आ जाएगा न एस दोष अविद्याधि परिचिन्न एक अंश इव कल्पितो कल्पित यत दर्शिता चय अर्थ क्षेत्राध्याय विस्तृ उत्तरपक्ष यह दोष नहीं है क्योंकि अविद्यात उपाधि से परिचिन्न एक देश ही अंश की भांति माना गया है यह बात क्षेत्राध्याय में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई है सच जीवो मदन सत्वन उत्क्रामति च इति उच्यते। वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव संसार में कैसे आता है और कैसे शरीर छोड़कर जाता है सो बतलाते हैं मन षष्ठाने इंद्रिया स्रोत्रादीनी प्रकृतिस्थानी स्वस्थाने कर्णस सस्कुल्याद प्रकृत स्थितानी कर्षति आकर्षति यह जीवात्मा मन जिसमें छठा है ऐसी कर्ण छिद्रादि अपने अपने गोलक रूप प्रकृतियों में स्थित हुई श्रोत्रादि इंद्रियों को आकर्षित करता है